उभयो हो तत्वदर्शी भी जो सद्भाव असद्भाव जन्म और मृत्यु दोनों का अंत जिन्होंने देख लिया है जो, जन्म और मृत्यु दोनों की अत्यंत भाव का जो साक्षी है असत और सत दोनों का जो साक्षी है भाव और अभाव दोनों का जो साक्षी है वो चैतन्य अपरिणामी एक रथ अखंड तत्व तत्ववेदता लोग जानते हैं और इसी से पहले श्लोक में बताया कि तस्माद अद्वैयता शिवा इसलिए अद्वयता जो है ये निर्भय पद है वो इसमें त्रास किसी का नहीं है द्वितीय द्वई भयंभवते होगा हो तो उससे डर होगा देखो पार्टी बनती है ना तो डर लगा रहता है कि कोई दूसरा जो है वो न हमारे मुकाबले के लिए न आ जाए दो होते हैं दो भाई होते हैं ना दो भाई तो राजा कौन बने आपस में लड़ाई हो जाती है जब तक अखंड अद्वय तत्व का बोध नहीं है सर्व आत्मा है जन्म भी आत्मा मृत्यु भी आत्मा अद्वैयता तक अद्वैता सेवा अद्वैता, अद्वैता शिव तत्व है और तत्वदेदता लोग उसी को आत्मरूप से जानते हैं और उसमें भेद नहीं है अब एक कहते हैं कि ये जो वस्तु है इसको तत्वदर्शी लोगों ने देखा दृष्टा बहुत उपलब्ध दृष्ट सब तो उपलब्ध है पर आपको ये बात बता रहे हैं एक दिन एक मां ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा वो दूरी में सोना रखा है उठा के ले तो आओ और बच्चे ने जाके थी तिजोरी ढूंढा आके बोला कि माता स्वर्ण तो नहीं है तिजोरी में नहीं मिला तो भाई है ओ बोला नहीं है हमने ढूंढ के देख लिया अब मां गई उसने जाके कंगन उठा लिया बोले कि ये सोना है हैं तो बोला कि नहीं ये तो कंगन है अब सोने के बारे में उसकी धारणा यह थी कि वो सिल्ली की तरह होता है ईटें होती हैं सोने की छोटी छोटी पट्टियां होती हैं सोने की ये तो कंगन है देखो नाम और रूप व्याप्त हो गया ना बच्चे की बुद्धि में नाम और रूप व्याप्त हो गया परंतु मां की बुद्धि में सोना व्याप्त है ये सोचा कि व्यावहारिक दशा में आत्मा का दर्शन नहीं होता है गलत है जो बच्चा कंगन देख रहा था वो सोना देख रहा था कि नहीं देख रहा था उसकी आंख के सामने सोना तो था पर नाम रूप में बुद्धि फंस जाने के कारण है ना वो सोने को पहचानता नहीं था सोने को देख रहा था पर सोने को पहचान नहीं रहा था देखने में और पहचानने में फर्क होता है ना एक आदमी हमारे दरवाजे के सामने से रोज निकलते हम देखते थे एक दिन एक ने बताया कि तो मिनिस्टर हैं रोज टहलने जाते हैं हैं देखो हम आदमी को देखते थे परंतु ये मिनिस्टर है ये पहचान नहीं थी बोले तो ये जो नारायण हम देख रहे हैं ना नारायण ये क्या है बोले तो स्त्री है पुरुष है एक दिन एक बाप खुश हुआ हो तुम्हें तो बेटे पर बोला अब ये काम कर दो बेटा तो हम तुमको मिठाई खिलाने के। काम कर दिया बच्चे ने ले आए पेड़ा बोला तो नहीं शादी तुमने मिठाई देने को कहा था है? तो पेड़ है हैं तो है बर्फी लाए बोले ना हमको ना हमको मिठाई चाहिए तो चीनी लाए मिस्त्री लाए रसगुल्ला लाए बोले तो ये तो ये मिठाई ना ये तो सब अमुख अमुक ये रसगुल्ला ये गुलाब जामुन है अब बोलो मिठाई तो कहा से लावे बाप तो ये जो परमेश्वर नहीं दिखता है ना उसका क्या कारण है दृष्ट परमेश्वर नहीं दिखता इसका क्या कारण कि तुम पेड़ा देखते हो बर्फी देखते हो गुलाब जामुन देखते हो है न जलेबी देखते हो परंतु मिठाई नहीं देखते हो तो क्यों भाई ये तो बड़ा भारी आक्षेप हुआ हम कुछ नन्ना बच्चा बना दिया तो असल में दुनिया में जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो भी परमार्थ के दर्शन में बच्चे ही होते हैं बोले इस परमार्थ का दर्शन किसको होता है बीतरागभ भय क्रोधर् मुनिभिर्वेद पारगै निर्विकलो योपशमोद्वय बीतरागभय क्रोध राग हो गया राग माने जानते हैं जिस चीज से सुख मिलता है ना दुनिया में व्यवहार में जिस चीज से सुख मिलता है बार बार मन का उसी की ओर जाना राग है ये राग कलक बताया सुखानुषयी रागः सुखम अनुसे सुखानुशयी था वृत्ति कहा जाती है कहा उस जगह पर क्या मजा आया था एक बार एक जगह गए थे और खूब हरा भरा जंगल था थोड़ी देर जाके घंटे आठ घंटे तो ऐसे बड़ा मजा आया अब वहां से चले आए तो बार याद आवे कि कितनी बड़ी जगह थी कितनी बड़ी जगह थी वहां की आसान थी लेकिन जा ही नहीं सके है ना जा नहीं सके बरस दो बरस तीन बरस, तीन बरस थे थे थे। फिर गए तो वहां जंगल बिल्कुल कट गया था ना? और बिल्कुल उजाड़ हो जाएगा मन में वही हरियाली बसी हुई थी ऐसे दुनियादार लोग जो है ना एक मित्र मिला बड़े प्रेम से बात थे अरे भाई ये तो बहुत प्रेम करता पांच सात आठ बरस उससे मिलने गए मिलने गए तो उसने पहचाना ही नहीं। ये अपने मन में है ना किसी से सुख मिला और उसकी या उसका संस्कार इतना बैठ गया उसका रंग राग माने रंग बोला ऐसा चढ़ गया अपने मन पर कि बार बार वही याद आती है वही चीज याद आती है वही स्त्री याद आती है, पुरुष याद आता है, किसी को राग होता है इसमें सच्चाई नहीं दिखती हो ये राग में सच्चाई को ढकने का सामर्थ्य है जैसे हरा चश्मा लगा लें तो वो दिखने वाली चीज पर भी हरा रंग डाल देता है तो हरा चश्मा लगा के हम ये अगर समझना चाहें कि ये चीज कितनी सफेद है तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा अच्छा इसका कारण क्या है ये बात उड़िया बाबा जी के पास रह के है ना? उनका सत्संग करके तब ये बात बिल्कुल स्फुट हुई थी वो स्पष्टता जो बात में आई थी वो कहते थे कि देखो संसार या तो ब्रह्म है ऐसे कहो या तो माया है ऐसे कहो प्रकृति है ऐसा बोलो पंचभूत है ऐसा बोलो है नाणी है ऐसा बोलो मनुष्य है ऐसा बोलो इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन ये जो मालूम पड़ता है कि इसमें गुण है और इसमें दोष है नारायण ये न ना ब्रह्म में है न माया में है न प्रकृति में है न पंचभूत में है न मनुष्य में है न पशु में है न पक्षी में है ये गुण दोष तो कहीं है ही नहीं जिससे राग होता है उसमें गुण मालूम पड़ता है उसके दोष मालूम नहीं पड़ते और जिससे द्वेष होता है उसके दोष मालूम पड़ते हैं उसके गुण नहीं मालूम पड़ते द्वेष में गुण को ढकने का सामर्थ्य है और राग में दोष को ढक देने का सामर्थ्य है इसलिए जिसके अंतकरण में रागद्वेश होते हैं, हैं वो अपने द्वेष के गुण को नहीं पहचान सकता और अपने रागास्पद के दोष को नहीं पहचान सकता अगर रागास्पद में दोष दिखते हैं तो वो राग की कमी है और द्वेषास्पद में यदि गुण दिखते हैं तो द्वेष की कमी है तो दोनों सच्ची चीज नहीं दिखने देते ये राग और द्वेष अब देखो मैं बात क्या कर रहा हूं कि आंती लोग जो वैराग्य का प्रतिपादन करते हैं ना बैराग्य तो जीवन में सच्चाई को जानने के लिए वैराग्य की जरूरत है वैराग्य की आवश्यकता है इसके लिए ये भूमिका आपको तो सुना रहा बैराग बड़ी बड़ी है ना बैराग्य बड़ी बढ़िया वस्तु है वैराग्य से अंतकरण शुद्ध होता है वैराग्य बहिरंग साधन है है ना? नैराग्य जरूर करना चाहिए देखो वैराग्य उसका नाम नहीं है कि स्त्री की निंदा कर करके उसे घृणा करवा दी जाती घृणा का नाम वैराग्य नहीं है वो द्वेष का नाम भी वैराग्य नहीं है तो, असुया का नाम भी वैराग्य नहीं है आपको घृणा द्वेष, असूया इनसे पृथक करके वैराग्य को समझना पड़ेगा ना? अच्छा, आपको राग की बात सुनाऊं, जिससे राग होता है हमने देखा एक जगह एक कटोरी रखी हुई है के लिए रखी हुई है क्या इसमें हमारे प्रीतम दूध पिया दूध किया करते कटोरी बहुत प्यारी लगती है एक जगह देखा है खड़ाव रखा हुआ पांच सौ वर्ष का खड़ाव प्लेस में हमारे आराध्य देव इस खड़ाओं पर चढ़ के चला करके तो खड़ाओं तो चार पांच अंगुल, अंगुल के छह अंगुल के थे पांच अंगुल मैंने कहा भले मानोस क्या उनके पांव चार ही पांच अंगुल के थे वो इस पर चढ़ के कैसे चलते होंगे बोला बस बस बस महाराज अब आगे कुछ नहीं बोलना हमको ये बताया गया है कि वे इस पर चलते थे हमारे मन में ये कभी विचार नहीं आया कि इस पर उनका पांव आवेगा कि नहीं आवेगा है ना हम तो इसको देखते हैं तो हमको ये याद आती है कि वे इस पर करके के चला करते है हमको तो कभी याद ही नहीं आया कि उनका पांव एक बिते का होगा तो इतनी छोटी कड़ाओं पर बच्चों की कड़ाओं पर कहते हुए चलते होंगे तो हमारे ख्याल नहीं आया ये आपने क्या कर दिया रामदास राम। हमारी श्रद्धा पर तर्क कर दिया ऐसे तो होता है तो वो आपको कई बार सुनाया हनुमान जी हनुमान जी ने समर्थ रामदास से कहा कि तुमने वर्णन किया है कि अशोक वन में श्वेत कमल थे हमने देखा लाल थे समर्थ ने कहा श्री जानकी जी से पूछ लिया गया जानकी जी ने कहा श्वेत ही थे श्वेत लाल नहीं थे हनुमान जी ने कहा मैंने देखा माता कि तुम्हारी आंख उस समय लाल लाल हो रही है तो क्रोध में तो जब तक हम अपनी स्थिति को ठीक नहीं करेंगे जब तक सच्ची वस्तु का ज्ञान कैसे होगा अब ये देखो आप सच फोटो लेना जानते हैं कैमरा जो है ना अरे महाराज नीचे से फोट, फोटो ले, ले लो ना तो नीचे कैमरा कर लंब तड़ंग हो जाए उसका कोण बनाना पड़ता है ना ऊपर से ले, ले लो छोटा हो जाए एक तरफ का आ जाए है ना ऐसे ढंग से लेते हैं कि लेते हैं कि पेट पड़ा हो जाए हंसाने के लिए लेना हो ऐसे ऐसे फोटो ले लेंगे बिगाड़ देते हैं तो माने कैमरा अगर शुद्ध नहीं है और उसका कोण अगर बिल्कुल ठीक नहीं है तो उस पर जो फोटो आवेगी वो बिल्कुल गलत आवेगी तो अपरिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान परमात्मा वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर पहले अपने विवेक का बुद्धि का कोण ठीक नहीं करेंगे नारायण तो फोटो गलत आ जाएगा तो इसी से बताया कि ये दुनिया में फंसाने वाली चीज जो है ना वो राग रागवेश है अब इसमें थोड़ा और विवेक करते हैं विवेश जो है वो कम फंसाता है और राग ज्यादा फंसाता है बोले तो दोनों भाई भाई हैं मधु कैट मधु राग है और कैटप द्वेष है वो और ये कहां से पैदा हुए आपको मालूम है ना विष्णु कर्ण मनोदूत ये कान की मैल से पैदा होता है आंख की मैल से राग द्वेष पैदा नहीं होते कान की मैल से पैदा हो गए अगर किसी से दुश्मनी तुम्हारी होने लगे तो समझना कि अब कान में तुम्हारे मैल ज्यादा आ गए है दुर्गा सप्तती में कथा अच्छा अब विष्णु भगवान ने लड़ाई शुरू की राग मधु राज मधुकत से पांच हजार बरस तक अकेले विष्णु से लड़ते रहे है ना? देखो साक्षात नारायण और मधु कैटव नहीं मरे तब महामाया की आराधना हुई हे महामाया हे शक्ति कृपा करो तो महामाया आके मधु कैटव के हृदय में बैठते उन्होंने कहा अरे वो विष्णु तुम अकेले और हम दो तो और 5000 हजार बरस से लड़ रहे हो तो तुम बड़े बहादुर मालूम बढ़कर तो हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हैं बरदान मांग लो ये दुर्गा पाठ में कथा है दुर्गा पाठ तो विष्णु ने कहा कि अच्छा बेटा तुम लोग वरदान देना चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ ये वरदान में मांगता हूं तो राग तो मधु कैदब ने कहा कि अच्छा हमको तो आप मारिये तो सही परंतु जहां धरती न हो वहां मारिए रसाप्लुत तो धरती ना हो आवाम जही न यत्रोर भी सलीले न परिप्लुता जहां धरती पर पानी न हो वहां हमको मारिए ये देखो जहां रसीली जगह ना हो वहां मारिए है ना जहां स्वाद आता है ना जहां स्वाद आता है वहां राग द्वेष नहीं मरेगा एक से राग होगा दूसरे से द्वेष हो जाएगा जहां रस भावना है वहां राग द्वेष नष्ट नहीं होगा एक बात और दूसरी यदि राग द्वेष स्वयं न चाहे कि हम नष्ट हो जाएं तो उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है जब स्वयं अपनी है ना वृत्ति ही चाहती है कि हमारा नाश हो तब होगा दूसरे के चाहने से कैसे नाश होगा और ना बता तो विष्णु भगवान ने उनको मार दिया ये कहने का अभिप्राय यह है कि राग और द्वेष ये दोनों परमात्मा के साक्षात्कार में बाधक है अब राग से दो शाखा निकलती है हो यदि राग पूरा हो गए तो उससे लोभ निकलता है लोभ और काम और यदि लोभ पूरा यदि राग पूरा ना होवे तो उससे क्रोध निकलता है और ये सब शाखा है इसीलिए पूर्ति और अपूर्ति दो विभाग करके व्यक्ति विषयक कामना ऐसा समझो और वस्तु विषयक लोभ राग की दो शाखा है ना सोना चांदी नोट इनके लिए लोभ है ना और स्त्री पुरुष इनके लिए काम काम जो है ये दो दिला होता है और लोभ जो है वो एक दिला होता है लोभी लोभी के ही दिल होता है जिस चीज का लोभ होता है उसके दिल नहीं होता और काम जो होता है ना वो जिसके मन में होता है उसके भी दिल है और जिसके प्रति होता है उसके भी दिल है नाराण काम द्विगुणित होता है और लोभ जो है एक गुणित होता है लेकिन लोभ में हिंसा की संभावना ज्यादा है काम में कम है विचित्र इनकी गति जो है वो विचित्र है तो लोभ के भी दो पक्ष हैं जो हमारे पास है वो छूटे नहीं एक पक्ष और जो दूसरे के पास है वो हमारे पास आ जाए ना तो स्तेय और परिग्रह परिग्रह जो है वो लोभ वृत्ति का एक अंग है कि जो हमारे पास है वो छूटे नहीं और स्ते माने चोरी बेईमानी दूसरे का हमारे पास आ जाए ये लोग का। अब आप लोग तो सुनते हो वेदांत हमको संकोच होता है कि हम काम क्रोध की बात सुनाने लगेंगे है ना तो आप लोग कहोगे कि ये तो छोटी छोटी बात है कहा ब्रह्म का विचार है ना और ये कहा मन में आने वाली है ना नन्नी मुन्नी वृत्तियां तो बहुत महात्मा लोग जो है ना वो चित्तई की बात ज्यादा करते हैं हाँ और लोग चित्त भी इसी से ज्यादा होते हैं तो <laughs> चिताए जाते हैं ना चिताई जाते हैं तो चित्त की बात से लोगों को चित्त किया जाता है वो चिताए जाते हैं नारायण है। तो क्योंकि चित्त में ये गलती ये गलती ये गलती अब तो इनको चलो सुधारने के लिए तो फसे तो नारायण इसका भी बहुत महत्व है आपको ये सुना है तो कि कोई कहे अभी हमारे मन से राग निकला नहीं हमको परमात्मा का दर्शन कैसे होगा बीच में एक दूसरी बात आप पूछना देगा अरे बाबा राग छोड़ के तो तुम आए हो यहाँ टाट पर बैठे हो नीचे धरती पर ताट पर धरती पर, पर बैठे हो राग छोड़ के आए हो इस समय कहाँ भोग में राग है तुम्हारा है ना छोड़ो भ्रांति को तुम्हारे अंदर राग नहीं है इस समय वस्तु को ग्रहण करो राग जिससे होता है वो तत्व नहीं है राग जिसमें होता है वो तत्व है राग का विषय नहीं राग का आश्रय तो राग के आश्रय में भी दो बात होते हैं जो लोग शुद्ध ब्रह्म को आश्रय रूप से नहीं पहचान पाते हैं ना उनको ईश्वर को पहचानना पड़ता है राग आश्रय के रूप में है ना जो न्यायकारी है दयालु है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है तो राग के विषय को छोड़ो है ना? रागास्पद ईश्वर को पहचानो और नारायण राग और राग के अभाव दोनों को छोड़ो है ना? राग के अत्यंत अभाव से उपलक्षित अपने स्वरूप को पहचानो बीत राग और बीत भय बीत क्रोध बीत शब्द जो है ना बीता हुआ जैसे बोलते है ना विगत गुजराती कोई आता है ना तो कभी कोई बात होती है कि इसकी विगत क्या है पता है आ, दिगत, दिगत माने जो बात उसका इतिहास उसका बोला विगत माने इतिहास बी माने विशेष रूप से गत माने बीता हुआ और गया हुआ तो विगत राग बीत राग का क्या अर्थ हुआ बीत शब्द हिंदी में भी बोलते हैं बोला और संस्कृत का शब्द भी है ये विशेषेण इता गता बीता तो जरा देखो बीत राग का अर्थ हुआ जिसके लिए राग इतिहास की वस्तु हो गई मारे पहले राग था ऐसा नहीं समझना कि कभी राग हो गए नहीं था राग है ना राग था पर वो गया रंग जो चढ़ गया था ना अरे बाबा जब रंग चढ़ता है हे भगवान ईश्वर न करे किसी के मन में दुनिया के में किसी के प्रति राग आ गए आ। माँ भूल जाती है बाप भूल जाता है गुरु भूल जाता है बोला तो अपना कर्तव्य भूल जाता है अपना आपा भूल जाता है ऐसा रंग चढ़ता है दिल पर कि वही वही दिखे जिससे राग है बड़ा रंग तो देग्य शब्द का अर्थ किसी से घृणा करना नहीं है घृणा में तो निकृष्ट बुद्धि होती है तो वृत्ति बनती है ये निकृष्ट घृणा अच्छा द्वेष करना किसी से नहीं है वैराग्य माने द्वेष करना नहीं द्वेष में तो शत्रु रहता है हमारे हम इस बात को और स्पष्ट करके सुन वैराग्य <laughs> माने घृणा नहीं वैराग्य माने द्वेश नहीं ग्य माने किसी के गुण में दोष निकालना असूया नहीं वैराग्य माने जो विषय में रागद्वेश है ना उसका शैथिल्य नहीं आत्यंतिक अभाव भी नहीं बोला रागद्वेश का आत्यंतिक अभाव चित्त के रहते नहीं हो सकता बाधित रूप से रहेगा ये बात दूसरी है ना तत्व ज्ञान होने पर भी रहेगा परंतु बाधित रूप से रहेगा मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक रहेगा अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो करके रहेगा लेकिन चित्त के रहते राष द्वेषाभास कि अंतकरण में रहेगा ही नहीं तो क्या खाएं क्या न खाए चलें, चले ना नहीं चलें, क्या देखें क्या नहीं तो देखें इसका विवेक ही नहीं होगा तो बैराग्य शब्द का अर्थ हिमालय में भागने से नहीं होता ये देहा ये जो गांव के लोग होते हैं ना हरि तो महाराज तो बड़े हैं कि कैसे है ना का इन्होंने बारह बरस से आलू नहीं खाया अब वो आलू छोड़ देने से कोई बैरागी हो जाता है बोले हा दस बरस से इन्होंने आ, सिलाा हुआ कपड़ा ही नहीं पहना इसका नाम वैराग्य नहीं होता हो वैराग्य उसको बोलते हैं वैराग्य में विषयाकार वृत्ति नहीं है ऐसे समझो विषयाकार वृत्ति है तो बाधित है नारायण आभाष मात्र है मात विषय के मिथ्यात्व ज्ञान पूर्वक चित्त में विषय का होना वैराग्य बिल्कुल बना हुआ है बिना बाद के वैराग्य नहीं होता पक्का अच्छा एक बात और बताता हूं निष्कामता और वैराग्य अपने को कोई भोक्ता माने भोक्ता मानना माने उसको भी सरल कर लो दिन में दस बार मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसी जो अपने बारे में मान्यता है इसका नाम भोक्तापन है बोला मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसा जो अपने को मानता है वो कौन है का भोगता है और जो अपने को भोगता मान रहा है ए, वो अखबार में छापने से निष्काम हो जाएगा वो व्याख्यान में सुनने से व्याख्यान में सुनने से निष्काम किताब पढ़ के लोग आते हैं व्याख्यान सुन आजकल क्या सुन रहे हैं निष्काम कर्म योग सुन रहे हैं न जो भोगता है माने दिन में सुखी होता है और फिर दुखी होता है है ना? तो जो फोकता है वो दुखी जब होगा तो चाहेगा कि दुख ना होवे और जब सुखी होगा तो चाहेगा कि सुख बना रहे फोकता हमेशा सकाम रहता है इसलिए बिना तत्वज्ञ हुए अपने को ब्रह्म जाने बिना अगर कोई निष्काम होने का दावा करता है तो या तो वो खुद समझता नहीं है या तो दूसरे को धोखे में डालता है या तो स्वयं ना समझे या तो दूसरों को बेवकूफ बनाता है जब तक भोक्तापन की निवृत्ति नहीं होगी तब तक निष्कामता कहां से आवेगी और बिना अपने को ब्रह्म जाने भोक्तापन की निवृत्ति होगी नहीं बैराग्य के बारे में छोटी मोटी बातें सुनाते हैं हम जान के बहुत सारी बातें नहीं सुनाते हैं ना कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वित्रृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य तृष्णा न हो किसी वस्तु की नहीं इस लोक की वस्तु न परलोक की वस्तु और मन अपने बस न हो तो उसका नाम वैराग्य है ये दो तरह का होता है एक अपर वैराग्य एक पर वैराग यह शास्त्र में इसका प्रपंच है योग दर्शन में योग दर्शन में इसका विचार है तो वसी संज्ञा वैराग्य जो होता है वो चार प्रकार का होता है और नारायण पर वैराग्य जो है वो एक प्रकार का होता है सत्वा, सत्वा न्य मैं अंतकरण नहीं हूं अंतकरण मेरा नहीं है और पुरुष ख्याण वैतृष्यम बै, बै, ये वैराग्य है है। परम तत्परम पुरुषक क्या गुण बैत्र ये सूत्र का स्वरूप है पर वैराग क्या है अपने स्वरूप को जान लेने के बाद विषयों की इच्छा न रहना लेकिन आपको राग जब होता है जब उसमें अपने प्यारे की तस्वीर दिल में रहती है और द्वेष जब होता है तब अपने दुश्मन की तस्वीर दिल में रहती है, है ना और मोह जब होता है जब कुटुंब की तस्वीर अपने दिल में रहती है काम जब होता है कामिनी की तस्वीर दिल में रहती है लोभ जब होता है धन की तस्वीर दिल में रहती है है ना? ये जो संसार में दोष दुर्गुण है इसमें संसार के किसी न किसी पदार्थ की तस्वीर अपने दिल में खिंचती रहती है वैराग्य वो है जिसमें दुनिया की किसी चीज की तस्वीर जो है ना अनुकूल प्रतिकूल भाव से खींच करके दिल में न रहे ये बैराग्य की परिभाषा बताया जो देखो इसका अर्थ हुआ कि राग में विषय है द्वेष में विषय है काम में विषय है लोभ में विषय है मोह में विषय है मन में है ना और वैराग्य वो है जिसमें मन में विषय नहीं है और महत्व तो बुद्धि से बिल्कुल नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ देगा कि हमारा कुछ बना देगा इसके छे, छे हैं छह रूप होते हैं इससे आपको क्या बता हैं यदि आपको विशेष जानना हो ना इसके संबंध में बौद्धों का एक ग्रंथ है अभिधम संग्रह उसका नाम है हाँ अविधम संग्रह उसमें केवल चित्त की ही अवस्थाओं का वर्णन है वो केवल चित्त का विज्ञानवादी है ना तो विज्ञानवादी होने से विज्ञान के कैसे कैसे आकार होते हैं ऐसा निरूपण करते हैं ये पाली पाली भाषा में मूल ग्रंथ है तो अभी था संग्रह तो उसमें चित्त की विचित्र विचित्र अवस्थाओं का निरूपण है हिसाब लगा के गणित लगा के ऐसे नहीं कल्पना से नहीं है कि ये भी, ये भी होता है ये भी होता है ये भी होता है गणित है कि चित्त की इतनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे संख्याओं का गणित होता है वैसे चित्त की वृत्तियों का गणित है सबका गणित होता है, है बोला तो वैराग्य अब वैराग्य की बात आप करें यदि आप दूसरे के हक का नहीं चाहते केवल अपने हक का ही चाहते हैं तो अधर्म आपको नहीं हुआ धर्म तो हुआ बस दूसरे के हक का न चाहना है ना ये अधर्म से बचना और धर्म संपन्न होना है वो पर ये वैराग्य नहीं है वैराग्य तब होगा जब अपने हक का भी त्याग करने के लिए आप उत्सुक होंगे अब ये, ये दूसरी पद्धति चलेगी अच्छा देखो ना, ना। पराई स्त्री के प्रति काम बिल्कुल नहीं होता है ना ये क्या हुआ कहीं धर्म का त्याग हुआ पर पुरुष के प्रति बिल्कुल काम नहीं होता ठीक है अधर्म से छूट गए धर्म में स्थित हुए लेकिन इसका नाम वैराग्य नहीं है वैराग्य कब है जब अपनी पत्नी अपने पति के प्रति भी काम भाव में शैथिल आवेगा नहां धर्मानुसार भोग भोगने का स्वातंत्र्य है वहां भी जब स्वाभाविक अरुचि होगी तब उसका नाम वैराग्य होगा ये आप किताब में पढ़ के समझना चाहेंगे तो नहीं समझ सकेंगे आप जब स्वयं इस मार्ग पर चलेंगे तब आपकी बुद्धि में इसकी सुरना होगी है ना ये ये बात किताब में पढ़ के कोई जान नहीं सकता आप अच्छा देखो यदि आप दूसरे के बच्चे पर गुस्सा ना करें और अपने बच्चे को गलती करने पर कभी एकाध जपत लगा भी दे तो आप धर्म से च्युत नहीं हुए है ना दूसरे को न डांटे डपते अपनी पत्नी से कोई गलती होए ना क्योंकि तो क्योंकि वो तो, तो अपनी है है ना अपने पन से जो उसके ऊपर नाराज होते हैं उसमें क्रोध दोष नहीं है आप धर्म से च्युत नहीं हुए पत्नी अगर अपने पत्नी पर बरफ पड़े कभी गलती करने पर है ना वो तो धर्म नहीं हुआ हो तो धर्म हुआ आ, वो तो उसकी रक्षा के लिए है ना उसकी रक्षा के लिए वैसा बोलती है लेकिन नारायण बैराग्य कब होगा आ, जब माँ बच्चे की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देती वैराग्य वैराग्य धर्म से ऊपर है वैराग्य वैराग्य की कक्षा जो है वो धर्म के अंतर्गत नहीं है वो धर्म से ऊपर है अच्छा बोले भाई जो हमारा कर्तव्य है उतने ही करते हैं हम कर्तव्य के बाहर कोई काम नहीं करते बोले ठीक है आप अपने धर्म का पालन करते हैं कब वैराग्य कब आवेगा है ना कि जब कर्तव्य के विस्तार में अरुचि होगी ये मैं आपको सुना क्या रहा हूं अब नाम बता देता हूं इसका नाम है शम इसका नाम है दम इसका नाम है इस है ना इसका नाम है उपरथी ये ये नारायण अच्छा आप किताब में पढ़ लो सम दम उपरथी शिक्षा उसमें धर्म से क्या फर्क है उसका ये बात समझाई हुई नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो आपके मनन पर छोड़ी गई है विवेक पर छोड़ी गई है कि आप इसको समझो कि धर्म पालन की अपेक्षा समाधि संपत्ति में क्या विशेषता है तो ये महाराज दुनिया के बेगार में जो लोग लगे रहते हैं उनकी तो बुद्धि वृत्ति उसमें प्रवेश ही नहीं करती इसीलिए जो समिष्ठ होता है जो निवृत्ति परायण होता है उसकी बुद्धि इसमें प्रवेश करती है, है। आ देखो धर्म में जो श्रद्धा होती है ना गुरु पर शास्त्र पर ईश्वर पर वो व्यक्ति के महत्व को देख करके कर होते हैं आप समझ लो बड़ा सदगुणी है बड़ा त्यागी है ऐसा है वैसा है। हमारा वेद बिल्कुल सच्ची बात बोलता है इसलिए वेद को मानना चाहिए है, है ना ये वेद वेद के महत्व को देखकर वेद पर श्रद्धा महात्मा के महत्व को देखकर महात्मा पर श्रद्धा ये धर्म है बोला और हमारा अभिमान कितना निवृत्त हो रहा है, है ना अभिमान के निवर्तक रूप से जो श्रद्धा है वो सर्वसंपत्ति है वो मामूली श्रद्धा नहीं है है ना तो किसी के सामने सिर झुका के उसकी बात जब सुनते हैं है ना तो हमारे हृदय का अभिमान निवृत्त हो जाता है कि नहीं अभिमान निवर्तक रूप से श्रद्धा का उपयोग है अरे भगवान तो ये वैराग्य का बिलास है वो स्व दम ऊपर अपनी प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान है ना अच्छा देखो समाधान योग का समाधान दूसरा है धर्म का समाधान दूसरा है और वेदांत का समाधान दूसरा है ये साधनों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि महाराज इसको तो लोग छोटी बात समझ के है न बोले आओ है न ना? क्या नाम है कार्योपाधि और कारणोपाधि और निरुपाधि ब्रह्म का चिंतन करें है ना न इधर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसमें कितना महत्व है है ना नरक का भय जिसको होगा वो ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता बोला स्वर्ग का लोभ जिसको होगा वो भी ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता बीतराग भयक क्रोधय जब स्वर्ग और नरक के भय और लोभ से मुक्त होते हैं तब ब्रह्म का विचार होता है ये बड़ी चीज है अच्छा आप कल्पना मुनि पारगई रागभय क्रोध मुनिदारगैकलो योप्व तस्मां मिल्व अद्वैते योजतम शुरा जलवलोक निर नमस्कारो वचो, चला निस्तुतिर्नमस्कार निस्पाकार चलाचल केृचिको भव तत्वत्मक दृष्ट तत्व दृष्ट् तो बाह्यत ओ अस्वैत ही निर्भय वस्तु है कोई त्रास अद्वैत में नहीं है कोई भय अद्वैत में नहीं है परम मंगलमयी परम कल्याणमयी ये अद्वैत की स्थिति है और तत्वदर्शियों ने इसका साक्षात्कार किया है अब ये प्रश्न हुआ कि फिर इसकी उपलब्धि सबको क्यों नहीं होती किमीति जथभोक्तम सर्वे शाम न प्रतीति गोचरता आचरती ये सच्ची चीज है और सब देश में सब काल में सब वस्तु में भरपूर है और देश काल वस्तु इसमें प्रतीति मात्र है तो हर समय सबको इसका अनुभव होना चाहिए होता क्यों है तो इसके लिए दर्शन का जो स्वाभाविक नियम है सहज नियम है उसी का निरूपण करते हैं यह दर्शन का सहज नियम है वो क्या दर्शन का नियम है आपको ऐसे ही नमूने के तौर पर रामचंद्र भगवान कौशल्या के पेट से ही क्यों हुए कई कई सुमित्रा से क्यों नहीं हुए उनके बाप का नाम दशरथी क्यों था वसुदेव देवती से ही कृष्ण का क्यों जन्म हुआ जब हम इन सब बातों पर विचार करते हैं तब हम ऐतिहासिक हो जाते हैं या अथवा पौराणिक हो जाते हैं